चतुर्थ घात शांति प्रकरण का छहत् श्लोक देख रहे थे यदा न हेतुनुतमान हेतुन तदा न जायते चित्त हेत्वभाव फल यदा हेतु न लभते हेतु अर्थात धर्माधर्म शरीर प्राप्ति का हेतु खर उसका फल हो जाता है उत्तम अधम मध्यम ये सब शरीर तो उत्तम मध, अधम मध्यम शरीर के लिए जो हेतु ये हेतु को जब ये प्राप्त नहीं करता है तो इसका हेतु था धर्माधर्म जब धर्माधर्म नहीं रहा अपने असंग निश्चय हो गया तदा चित्तम न जायते चित्तम अर्थात चित्त हेतु भाव है फल चित अर्थात विद्वान उस समय स्वयं चैतन्य ब्रह्म रूप हो गया हेतु नहीं है तो फिर फल कहां से आएगा हेतु धर्मा धर्मा फल शरीर अगर धर्मा धर्मा नहीं है तो फिर शरीर कहा उत्तमान हेतुते उत्तम हेतु का विभाग करते हैं जो कहा उत्तम अधम मध्यम इसको विभाग करते हैं भाष्य में जातियाश्रम विता आशीर्वर्जितर अनुष्ठियम धर्म देवत्वादि प्राप्ति उत्तमा जाती जाती है तब उत्तम केवलाश्च जाता जाति वर्ण वर्णराश्रम को लेकर के जो विधान किया गया है जिसके लिए तीन नंबर टिप्पणी दे दिया जातिर ब्राह्मणवादि आश्रम ब्रह्मचर्यादि तदुद्देशन तो पिहिता अर्थात जिस जिस वर्ण जिस जिस आश्रम के लिए जो विधान किया गया है तो जाति आश्रम विहिता बिहिता अर्थात तो जो कर्म सब और आशीर वर्जितर अनुष्ठियमाना, आशीर कामना जिसके लिए वर्ण आश्रम में जो कर्म विधान किया गया है अगर कामना वर्जित तो होकर के करेगा तो देवत्वादी प्राप्ति का हेतु बनेगा अगर वो सब कर्मों को कामना के साथ करेगा तो जो कामना वो होना है वो वही मिल जाएगा जैसे विभिन्न कर्मों कहा गया ये कर्म करने से पुत्र होगा ये कर्म करने से वित्त मिलेगा ये कर्म करने से ग्राम और राज्य की प्राप्ति होगी अगर वो सब को निष्काम होकर के करेगा गंगा स्नान करने से पुण्य होगा स्वर्ग प्राप्ति होगा अन्नदान करने से यह फल होगा निष्काम होकर के करेगा तो देवत्व की प्राप्ति होगी तो ये उत्तम और केवलाश्च केवल अर्थात ये अधर्म मिश्रित तो नहीं होना चाहिए तो केवल अर्थात शुद्ध केवल धर्म होना चाहिए देवत्व आदि प्राप्ति होगी निष्काम होने से देवत्व आदि प्राप्ति निष्काम होकर के कर्म करता है और वेदांत तो श्रवण में लगा तो संभवतः तो ज्ञान हो जाएगा नहीं होगा तो आगे ब्रह्म में जाकर के वहां से हो जाएगा किन्तु अगर वेदांत तो श्रवण नहीं है खाली निष्काम होकर के कर्म करता है तब देवत्व आदि प्राप्त होगा टीका में आशीर अर्थात आशा जिसको कहते हैं इच्छा आकांक्षा कामना इसे वर्जित वर्जित अर्थात फल तृष्णा रहित फल तृष्णा रहते अधिकारी भीर इति यावत फल में तृष्णा नहीं रहे ऐसे अधिकारियों के द्वारा फल तृष्णा है तो फिर वो फल मिल जाएगा फल नहीं रह करके कर्म करना है आगे संशोधन करना है पाठ टीका में देवत्वादी दीर्घ होना चाहिए देवत्वादी इत्यादि शब्देन न उत्कृष्टम जन्म क्योंकि भाष्य में अंतिम पंक्ति में कहा आशीर्वर्जितेर अनुष्ठियमाना अनुष्ठीयाना धर्म देवत्वादी प्राप्ति का हेतु है आदि आदि कहने से टीका में कहते हैं आदि दैववादी उत्कृष्टम जन्म उत्कृष्ट जन्म प्राप्त होगा टीका में आगे कवल धर्म जो भाष्य में कहना न आदि प्राप्ति है हेतव तो उत्तम कवलाश्च केवल क्या है कहते हैं धर्म प्राधान्य धर्मण प्राधान्य आठ नंबर टिप्पणी अधर्म अपेक्षा अत्याधिक्य रूपम बोध्यम धर्म और अधर्म धर्म अत्यधिक अधर्म अर्थात बहुत कम तभी ये जाके देवत्व प्राप्त होगा आगे भाष्य में धर्मा अधर्मा व्यामिश्रा मनुष्यादि प्राप्ति अर्था मध्यमा धर्म भी करता है और अधर्म भी करता है दोनों मिला हुआ मनुष्यवादि प्राप्ति के लिए मध्यम मध्यम मध्यम योनि शरीर इति आदि शब्देन मनुष्यत्व मनुष्यो आदि कहने से जो मध्यम योनि मध्यम योनि नव टिप्पणी देते दे अगवादीन पशुना मनुष्य रघो ये अर्थात मध्यम युवनी गो तो पशु हो गया कहते हैं पशु में उत्तम जैसे उत्तम युवनी के लिए कहा था देवत्व आदि उत्कृष्ट जन्म उत्कृष्ट जन्म में सात नंबर टिप्पणी दे था ब्राह्मण आदि ये देवत्व आदि नहीं है किंतु ये देवत्व के जैसा इसलिए उनको भूसूर कहा जाता है ब्राह्मण को यह लोक में देवता है ब्राह्मण आगे भाष्य में तीरियगा प्राप्ति निमित्ता अधर्म लक्षण प्रभृति विशेषाचर्मा तीरियदी प्राप्ति पशु पक्षी इत्यादि प्राप्ति का निमित्त अधर्म लक्षण प्रभृति विशेषा कुकर्म प्रभृति कुकर्म दुष्कर्म दुष्कर्म विशेष अधर्म तो अधर्म होने से फिर तीरियदी प्राप्त होगा तीरियदी टीका में कहते हैं वाहन पार्श्व में इत्यादि आदिश् अधम जन्म संग आदि के दस टिप्पणी दे दिया जो मनुष्य इत्यादि मांस खाए जाने वाले यूनिश आगे ठीक है मैं बाक्यार्थ ज्ञात अज्ञान निवृत तनिवृत्थम तो विशिन्ष्टी जब वाक्यार्थ ज्ञान होता है वाक्यार्थ ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो जाता है तो पदार्थ तत्पदार्थ ये दोनों का निश्चय होने के बाद जब दोनों का ऐक्य ये निश्चय हो जाता है तन तो निवृत्ति अर्थम तन तो निवृत्ति अर्थम छह नंबर टिप्पणी जन्म हेतु निवृत्ति अर्थम जन्म का हेतु धर्माधर्म तो धर्माधर्म का निवृत्ति हो जाएगा जब असंग कूटस्थ निष्क्रिय इस प्रकार की ज्ञान हो जाएगा तो धर्माधर्म ये सब निवृत्त हो जाएंगे शिन्ष्टि भाष्य में तान तम मध्यमधमा एकमेव एक आत्मत सर्वकनावर्जित जानन् न न लश्यति ये सब उत्तम मध्यम ये सब योनि योनि तो जो हेतु हे अर्थ धर्म अविद्याता अविद्या से ये सब यदा एकम तो एक अद्वित आत्मतत्व सर्वल्पना वर्जित जानन आत्मतत्व है अद्वितय है सारे कल्पना रहित है इस प्रकार की जानन जानता हुआ न न न न पश्यति में दिया यदा न लश्यति न पश्य तीन नव टिप्पणी न निशिनोति अर्थात मैं कूटस्थ असंग इसलिए धर्मा धर्म मेरा नहीं है न लभते का ऊपर में दिया तान तो भाष्य में है ना न लभते उसका ठीक ऊपर में दिया तान उत्तम मध्यम अधमान अर्थात उत्तम मध्यम अध्यम को और वो प्राप्त नहीं करता है क्योंकि है अपना कूटस्थ स्वरूप ये निश्चय हुआ आगे टीका में अभिदूषांग प्रतियमाना है तव विदूषांग न प्रतिभा तो दृष्टान्त न स्फुटे अज्ञानियों के लिए जन्म का पुनर्जन्म का जो हेतु है हे धर्माधर्म वो उनको प्रतीत तो हो रहा है हमने इतना दुष्कर्म हो गया ये अंतिम समय में से पता चलता है आगे जन्म जब आने वाला है ये शरीर छूटने वाला है उस समय में ये सब दिखेगा तो अज्ञानियों के लिए ये सब जो प्रतीत तो हो रहा है हेतु विदुषा न प्रतिभांति विद्वान के लिए ये सब प्रति तो नहीं होता है क्यों अपना कूटस्थ संग तो निश्चय कर लिया इति इतद इसको दृष्टानतेन इति दृष्टांत तो दे करके स्पष्ट करते हैं तो अज्ञानियों को ये सब तो पुण्य पाप धर्माधर्म ये सब का बोध है ज्ञानियों को ही नहीं है यथा वाले दृश्यमनम गगन विवेकी न पश्य बाल ही अविवेकी भी दृश्यमानम वो निश्चय नहीं कर पाता है इसलिए गगन को तल मलो ये सब देखता है गगन में तल तल अर्थात तो ये जो कढ़ाई जैसा मल अर्थात तो गगन में आकाश में मलो ये मेघ इत्यादि धूली इत्यादि देखने से बालक मानता है कि गगन ऐसा दिखता है किंतु जानने वाला जानता है ऐसा नहीं है करमल आकाश में मेला दिखता है ऐसा कहता है अविवेकी ऐसा कहता है विवेकी न ये जैसा दृष्टान्त तो हुआ यथा तथा उसी प्रकार की तदा न जायते न उत्पद्य चित्तम देवाद्यातमा धमा मध्यम फल रूपेण जब विवेकी निश्चय कर लेता है मैं असंग हूँ कूटस्थ हूँ मेरा कोई धर्मधर्म नहीं है तदा तब न जायते कौन चित्तम न जायता का अर्थ न उत्पाद चित्त अर्थात चैतन्य चैतन्य अर्थात ज्ञानी तो वो जान लिया ज्ञानी जान लिया कि मैं चैतन्य ही हूं तो फिर वो चैतन्य का आगे और जन्म नहीं होता है जब तक अपने में कुछ भी कल्पित का तात्म्य मानते रहता है तब तक फिर ये जन्म होता है देवादि आकार उत्तम अधम मध्यम फल रूपेण देवादि आकार उत्तम अधम, अधम मध्यम इस प्रकार के फल फल अर्थात शरीर ये तीन रूपेण उसका जन्म नहीं होता है अर्थात और संबंधन नहीं होता है चैतन्य का शरीरों के साथ संबंधन नहीं होता है ज्ञान जब हो जाता है जब जीवन मुक्त अवस्था में ही वो संबंध हट जाता है तो फिर विधेय मुक्त में और क्या बात है आगे टीका में उक्त अर्थे हेतुत्व चतुर्थ पादम इसी अर्थ में अर्थात ज्ञानी का जो चैतन्य रूप हो गया उसका अर्थ धर्माधर्म के साथ कोई संबंध नहीं होने से आगे उसका पुनर्जन्म नहीं है इसी में चतुर्थ पाद का कहा गया हेतु भाव है फलम कुतः हेतु धर्माधर्म नहीं है तो फल शरीर ये कहां से आ जाएगा धर्माधर्म मेरा है मेरे से धर्म होता है मेरे से अधर्म होता है ऐसे बुद्धि होगी आगे पुनर्जन्म भी होगा उसका फल भोग करने के लिए नह असति भाष्य में नह सती हेतु तो फलम उत्पद्यते बीजाद्य अभाव इव सस्यादि असती हेतु तो फलम नहीं उत्पद्य ते हेतु अगर नहीं तो फल नहीं होगा दृष्टांत तो देते है बीजाद्य अभाव इव आदि बीज सब खा लिया और कहेंगे अब तो खेती में सब हो जाना चाहिए सस्य हो जाना चाहिए वो नहीं होगा बीजादे अभाव सस्यादि नहीं होगा इसी प्रकार के धर्मा धर्म अगर नहीं है तो फिर आगे शरीर भी प्राप्ति नहीं होगी जितना ये अपना कूटस्थ संग जितना उतना ये धर्मा धर्म का संबंध नहीं है ये निश्चय होगा ये वैराग्य के ऊपर निर्भर करता है जितना वैराग्य दृढ़ होगा उतना ज्ञान दृढ़ होगा जितना ज्ञान दृढ़ होगा उतना वैराग्य दृढ़ होगा इसलिए पंचोदशी में एक श्लोक है वैराग्य परमा वैराग्य बोध परमा सहाय आस्ते परस्परम प्राएण सह विद्यूज्य कुचित कुचित वैराग्य बोध और उपरम वैराग्य जितना होगा ज्ञान उतना दृढ़ होगा ज्ञान जितना दृढ़ होगा उपरम उतना स्वाभाविक हो जाएगा संसार में और संबंध नहीं रखेगा उपरम जितना हो जाएगा फिर ये वैराग्य बढ़ेगा जितना छूट जाएगा उतना वैराग्य बढ़ गया जितना बैराग्य बढ़ेगा उतना ज्ञान होगा ज्ञान होगा तो भूमिका ऊपर ऊपर चलेगा शरीर इत्यादि के साथ कोई संबंध भी धीरे धीरे हट जाएगा ये सहाय परस्परम वैराग्य बढ़ेगा तो ज्ञान बढ़ेगा ज्ञान बढ़ने से उपरम बढ़ेगा ये परस्पर का सहायक होंगे प्रायण सह विद्यंते देखेंगे वैराग्य है तो ज्ञान है तो उपरम है प्राय दिखेगा दिय जीते कुचित कहीं कहीं व्युक्त तो दिखेगा बाहर को दिखेगा किंतु अंदर में उसका ठीक चलेगा ये बाहर को ऐसा क्यों दिखेगा कहीं कहीं दिखते हैं ज्ञानी भी राजा होकर के राज्य शासन किए है ऐसा तो क्यों है कहते वो प्रारब्ध इस प्रकार का। तो ये प्रारब्ध को सरल मान करके हम भी कहेंगे हमारा प्रारब्ध है, है तो इसलिए हम भी ज्ञानी है किन्तु राज्य शासन करेंगे वो सब बुद्धि नहीं होना है ज्ञानी को इस प्रकार बुद्धि नहीं होता जो कितना कपट ऊपर में कुछ दिखाना वो नहीं है तो और जब असंग कुटस्थ हो जाता है फिर और ये बीजन नहीं रहता तो इसलिए ये वैराग्य जितना जितना दृढ़ होता है ज्ञान निष्ठा उतना उतना दृढ़ होता है आशा रहेगा ये करूं वो करूं तो फिर वही बंधन है अच्छा ये श्लोक छिहत्तर श्लोक उच्चारण करेंगे आगे तदा न जायते चित्तम इति क्योंकि श्लोक में कहा गया तदा न जायते चित्तम तो तदा अर्थात तब और उत्पन्न जन्म नहीं होगा चित्त का किंतु अर्थात पहले तो होता था अर्थात किसी काल में जन्म हुआ किसी काल में जन्म नहीं हुआ तो जो जन्मादि का अभाव हुआ ये किसी काल में हुआ तो ये कि नित्य पदार्थ नहीं है जन्मादि का अभाव होना यही मोक्ष हो गया तो ये नित्य नहीं हुआ कादाचित को हुआ और यद कृतकम तद अनित्यम जो भी कभी आया वो फिर कभी चला जाएगा तो पूर्व पक्ष का ये शंका है तदा न जायते चित्तम चित्तमर्थात चित। चित्त चित्त अर्थात विद्वान जो ज्ञानी अपने आपको को जानता है काल परिच्छेद प्रतितर कहा गया इसलिए काल परिच्छेद किसी काल में ऐसा निश्चय होता है कि मेरा और पुनर्जन्म नहीं होगा होने से आगंतुकम आसंख्य आगंतुक सात नंबर टिप्पणी जन्माभाव जो तदान जायते चित्तम ये चित्त का जो जन्मा जन्माभाव है ये आगंतुक हुआ आगंतुक हुआ तो फिर कभी रहेगा कभी नहीं चला जा, चला जाएगा असंख्य परिहर इसका परिहार करते हैं अर्थात एक बार मैं असंग कूटस्थ मेरा कभी जन्म हुआ ही नहीं इसलिए आगे कभी होना भी नहीं मृत्यु भी नहीं है एक बार निश्चय होता है तो ये सदा के लिए ही रहेगा क्योंकि जब निश्चय होता है तो फिर ऐसा नहीं कि मेरा जन्म हुआ था आगे और नहीं होगा ये शुरुआत में कभी लग सकता है जितना जितना ज्ञान दृढ़ होगा फिर निश्चय होगा मेरा जन्म ही नहीं हुआ था क्यूँकी मैं जो पदार्थ हूँ उसका कभी जन्म हो ही नहीं सकता इस प्रकार की निश्चय होता है अमित चित्त युत्पत्ति सवया अजा चि्तृश्यम तदा या या समा समा अथवा एव एव। अमित अथवात्ति यद्य अत अत चित्त निधर्माधर्म अमित अर्थ बहुभ्रीषम अविद्यमान निमित्त यश्त निमित्त हो गया धर्माधर्म जिस चैतन्य का धर्माधर्म नहीं है उस चित्त का फिर आगे उत्पत्ति नहीं होगी तो या अनुत्ति यही अनुत्पत्ति यही मोक्ष है तो चित्त की उत्पत्ति नहीं होना है ये जो अनुत्पत्ति ये समा समा अर्था सर्वदा उसका यही स्वाभाविक स्थिति है अद्वया कोई द्वय है ही नहीं विद्या से मानता है कि मेरा ये है कर्तव्य ये मेरा करना है उस प्रकार मानता है तो फिर चलेगा यत क्योंकि तद ही चित्तदृश्यम जो ये चित्तृश्य है अजात्य एवं सर्वस्व ये जितने सारे चित्तृश्य है जो सब जन्म अथवा जो शरीर इत्यादि ये सब सर्वस्व द्वैत्य अजात्य एवं तो अजात अर्थात तो जो चैतन्य है उसी का ही ये सब नाना रूप खाली अविद्या से दिखता ही है जैसे स्वप्न जैसा ही है तो जैसे स्वप्न में एक दृष्टा होता हुआ बाकी सब पदार्थ दिखते हैं जागृत भी इसी प्रकार के। टिका में चित्त ही निमित्तवर्जित नित्य सिद्ध या सर्वदा अनुत्पत्ति सा निर्विशेषा अद्वितीया च हेतु आह चित्त्य ही निमित्त चित्त चैतन्य इसका पुनर्जन्म होने में कोई निमित्त ही नहीं है पुनर्जन्म होने का निमित्त था धर्माधर्म अभी धर्माधर्म ही जब नहीं है निश्चित हो जाता है जब नित्य सिद्ध ये नित्य सिद्ध है सर्वदा रहने वाला या सर्वदा अनुत्पत्ति जो उसका अनुत्पत्ति अर्थात कभी भी उसका ज्ञान हो जाने के बाद और जन्म नहीं होगा पहले जन्म हो जाता था ये नहीं है जन्म जिसका होता था वो शरीर और मनोबुद्धि इत्यादि वो सब कल्पित है तो हमको रज्जु का ज्ञान होने से पहले वहाँ सर्प का जन्म हो जाता था रज्जु का ज्ञान हो गया था आगे सर्प का जन्म नहीं होगा तो ये जो रज्जु है वो सर्प ज्ञान का समय में भी था आगे भी रहेगा जिस समय सर्प देख रहा था तब तो भी था इसी प्रकार की हमारा ये संबंध होने से पहले हम थे और संबंध जब है तभी है और संबंध जब चला जाएगा तभी रहेगा इसलिए वो स्वरूप तो वास्तविक उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं है सा या सर्वदा अनुत्पत्ति चैतन्य का कभी उत्पत्ति नहीं है सा निर्विशेषा अद्वितीय चेतु माहषा निर्विशेषा आठ नंबर टिप्पणी काचित्वादी रूप आगंतुक धर्म शून्य कादाचित्त अर्थात कभी है कभी नहीं है इस प्रकार के अर्थात ये आगंतुक आगंतुक अर्थात कभी आया कभी गया धर्मा धर्मा आ गया तो जन्म हो गया कहते हैं ये कभी नहीं है इसलिए निर्विशेषा अद्वितीया कोई द्वेत है ही नहीं केवल कल्पित है कल्पित को कल्पित जान करके उसका प्रभाव से मुक्त हो जाने का ये जीवन मुक्ति का अवस्था अद्वितिया इत्यत्र हेतुम आह इसमें हेतु को कहते हैं अजात्य श्लोक में कहा अजात्य एवं सर्वश्य ये दृश्य जो है वो सब अजात चैतन्य का ही ये सब खाली दिखता है ऐसा बार बार यही विचार करें ये चैतन्य खाली ऐसा दिखता है और ये खाली दिखता है ऐसा और हम उसका पीछे भागना अतः तो ये सब नहीं है जितना अर्थात कम में ये जीवन चले आगे टीका में चित्तृश्य मिथ्याद्धिख्य स्फूपत्तिरुक्त सारे चित्त जो दिखिता है वो सब के चित्त का दृश्य है इसलिए कहता कवलचितिदिजानी तकार तकार रहितम यदा जो चित्तम है वो चित ही है चैतन्य ही है चित्त अर्था बुद्धि ये जो इसका चलता है परिणाम ये जो चित्त जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ तो चित्त शब्द से चित्त को कहता है ज्ञान को कहता है तो वहां कहते हैं चित्तम चिति जानिया चित्तम तो वास्तविक चैतन्य है जब तकार रहितम यदा चित्त में और तगा देंगे तो, तो चित्त हो गया ये तकारो क्या है कहते हैं तकारो विषय योग तो में विषय आ गया तो हो गया चित्त जपा रागो मनो यथा जैसे मणि में स्फिक में जपा राग जपा अर्थात ये जो रक्त पुष्प इसका जो राग लालिमा आ जाता है स्फटिक में ये पुष्प का लालिमा आ गया स्फिक लाल दिखने लगा ये जो लालिमा आ जाता है ये तकार है स्फटिक जो है वो चित्त है विषय नहीं है तो मर्न में जो विषय नहीं है तो चित है शुद्ध चैतन्य है ब्रह्म है ये श्लोक ये श्लोक भगवान भाष्यकार का ही है शायद ये उपदेश साहस्री का है या कहीं का है देखे बताया सकते चित्तम चित्ञान या तकार तकार रहितम यदा मूल में भी ये किसका मतलब सर्व अजात मतलब चित्त दृश्यम यहाँ क्या है ना सर्व ही दृश्यम अजात इस प्रकार के होने से थोड़ा स्पष्ट होता ठीक है मैं वह ही अर्थात सर्व का अर्थ द्वैत दैत अजात द्वैत चित्तदृश्यं चित्त चित्तृश्यम अर्थात चित्तृश्य इस प्रकार के लेना होगा जो अजात है अजात से एव सर्वस्व यह समानाधिकरण नहीं है अजात हो गया ब्रह्म उसी का ही रूप हो गया है जो सर्वद्वैत इसी का ही चित्त चित्तृश्य अजात ब्रह्मण सर्वस्व द्वैत चित्तृश्यम इस प्रकार के अन ब्रह्म हो गया अवजात इसका हो गया सारे द्वैत और उस द्वैत का ही इस प्रकार के द्वैत द्वैतस्य देखिए टीका में दे दिया ना द्वैतस्य चित्त दृश्यत्व किंतु श्लोक में चित्त दृश्य त्वैत चित्त चित्तृश्य और अजात श्या, अजात श्या, उसके पूर्व अर्थात तो ब्राह्मण द्वैतम अविद्या से कल्पित हो गया चित्तदृश्यम ये सिथ्याद मिथ्या है आगे टीका में मिथ्यात्त इसलिए नित्य सिद्ध नित्य सिद्ध हो गया चित्त चैतन्य नित्य सिद्ध जो चित्त चैतन्य परिपूर्ण से ये जो चैतन्य है परिपूर्ण है उसको वहाँ चित्तशब्द से कहा जाता है स्फुणस्य स्फुण अर्थात जानना प्रकाश होना घट जो है वो घट का स्फुर नहीं है क्योंकि घट को जानता नहीं है किंतु किसी भी प्राणी को देखेंगे वो जानता है उस जानने का जो सामर्थ्य उसको कहते हैं स्पुरण वो स्पुरण अंतकरण के साथ मिलने से आगे बाहर का पदार्थ को जान लेता है और जब अंतकरण के साथ नहीं मिलेगा बाहर का पदार्थ को नहीं जान पाएगा वो खाली स्फुर रूप होकर के रहेगा तो जैसे इंद्रिय होने पर भी अगर गोलोक नहीं है तो बाहर पदार्थ को नहीं जान पाएगा किसी का गोलोक है किंतु इंद्रिय नाश है तो उसका चक्षु ठीक देखेगा किंतु अंध है किंतु हो सकता है कि किसी का इंद्रिय ठीक है किंतु गोलोक नहीं है तब तो भी वो देख नहीं पाएगा इसी प्रकार के जो प्रकाश है जो चैतन्य है उसका देखने का मतलब उसका ज्ञान रूप है किंतु अगर अंतकरण के साथ संबंध नहीं है तो देख नहीं पाता संबंध हो जाएगा तो देखने लगेगा ये तो नहीं इंद्रिय है तो क्या अब उसको जानने का कोई उपाय नहीं के बोलो योगी बता पाएगा तो थिया, थिया थिया थिया। तो मतलब वहाँ कट, कहना कठिन है क्योंकि कोई परीक्षा द्वारा आप नहीं जान पाएंगे बोलोक नहीं है तो उसका इंद्रिय है नहीं है कैसे जाना जाए कोई तो उपाय नहीं है ये आजकल शायद विज्ञान भी, भी पता नहीं कुछ अगर वो सिमुलेशन करके जान सकते हैं तो कहीं कह देते ना इसका नर्व खराब है इसका बाकी तो सब ठीक है कह देते है बीच वाला ये खराब है इसलिए नहीं होता है कह देते ऐसा करते है पुराना समय में योगी लोग कह देते थे चक्स निकाल करके दूर्ण जाता है, हो जाता है तो उसका के जो थे। क्या कैसे हाँ। है है। पूर्व में है ये सब बात ये असाधारण हेतु अध्या वैराग्य से त्रयोपयमी ये वैराग्य का ये असाधारण हेतु स्वरूप और फल तो ये दोष दृष्टि जिहासाच पुनर्भोगेश अधीनता पंचोदशी का श्लोक है दोष दृष्टि जिहासा जिहासा त्यक्तुम इच्छा त्याग करने का इच्छा और पुनर्भोगेश अधीनता भोग सामने में आ जाने से मन में विकलता होती है ये नहीं होना विकलता होना दीन होता मेरे को मिल जाए मेरे को मिल जाए इस प्रकार के होना ये दीन होता तो ये अधीनता ये वैराग्य का फल है वैराग्य का हेतु है दोष दृष्टि कोई भी पदार्थ पहले उसमें विचार करे क्या आवश्यकता है क्या नहीं है नहीं है तो फिर नहीं है बिना में चलेगा तो चलेगा दोष दृष्टि ये वैराग्य का हेतु जिहासा ये वैराग्य का स्वरूप त्याग करने का इच्छा ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए और भोगेश अधीनता सामना में भोग पदार्थ होने पर भी अधीनता नहीं आना चाहिए ये हो गया उसका फलन असाधारण हेतु वैराग्य त्रयोप्यमी ये पंचदेश वहां आगे भी बोध और उपरम ये तीनों का दिया है किसका हेतु क्या है किसका फल क्या है किसका स्वरूप क्या है जन्म अयोगात इस प्रकार की स्फुर जो चैतन्य रूप स्फुर उसका जन्म अयोगात इसका जन्म नहीं होगा नहीं होने से तद अनुपपत्ति उक्त, लक्षण युक्त चैतन्य का जो अनुत्ति उसका जो उत्पत्ति नहीं होना इसलिए उक्त लक्षण युक्त चैतन्य का वो लक्षण युक्त है युक्त अर्थात दो नंबर टिप्पणी कह दिया निर्विशेषा अद्व्यार्थ जो चैतन्य है वो निर्विशेष है अद्वय है अद्वय है तो फिर जन्म और कहा से होगा टीका मैं उक्तम अनुद्य आकांक्षा पूर्वकम श्लोकम अवतार्य व्यातम अनुद्य जो कहा उसका अनुवाद करके आकांक्षा आकांक्षा को दिखाते हुए अर्थात ये श्लोक क्यों आ रहा है इसको दिखाते हुए श्लोकम अवतार्य व्याकरोति भगवान भाष्यकार श्लोक का, का अवतरण करके व्याख्यान करते हैं भाष्य में हेतुभावे चित्तम न उत्पद्यते इति ही उक्तम पूर्व श्लोक में कहा गया तो ये हेत्वभाव फलमकुत तदा न जायते चित्तम हेत्वभाव फल चित्त का जन्म नहीं होगा क्योंकि हेतु धर्माधर्म नहीं है धर्मधर्म नहीं है तो फल शरीर फिर कहाँ से आएगा ये कहा गया सा पुनर अनुत्पत्ति चित्त से कीदृक इति्य जो चित्त का उत्पत्ति नहीं होना है जन्म नहीं होना है ये किस प्रकार की जन्म नहीं होना है अर्थात कहेंगे कि एक बार जन्म हो गया ना फिर दोबारा कैसे वो जन्म होगा एक घाट एक बार बन गया वही घटो फिर दोबारा जन्म होगा आप उसको तोड़ करके दोबारा और एक घाटा बना सकते हैं कि वही घटा जन्म नहीं होगा इसी प्रकार की पूछता है जो आप अनुत्पत्ति कह दिए किस प्रकार की अनुत्पत्ति जन्म नहीं होगा अर्थात एक बार हो गया इसलिए आगे नहीं होगा जैसे घटका होता है ऐसा है क्या परमार्थ निरस्त परमादर्शन निरस्तधर्माधर्माख्यो उत्पत्तिमित अमित चित्त या अनुत्पत्ति मोक्षाख्यात्पत्ति सा परमार्थ परमार्थ परशन परोक्ष इसका दर्शन मोक्ष का अनुभव हो जाने से मोक्ष अर्थात ब्रह्मा निरस्त धर्मा धर्माख्य धर्मा धर्मा निमित धर्माधर्माख्य उत्पत्ति निमित्त निमित उत्पत्ति निमित्त निमित्त उत्पत्ति निमित्त अनियमित अनियमित चित्त्य निमित चित्तकार चित निमित्त नहीं रहा निमित्त तो क्या था कहते धर्मा धर्माख्य उत्पत्ति निमित्त धर्म और अधर्म यही उत्पत्ति निमित्त और वो निरस्त चला गया इसलिए वो अनियमित हो गया अनिमित नहीं रहा या मोक्षाख्या अनुत्पत्ति और आगे उत्पत्ति नहीं होगा तो यही अनुत्पत्ति यही मोक्षित कैसे अनियमित अनियमित से कैसे से चित्त्य अनियमित क्यों हो गया पूर्व में दे दिया जो निरस्त धर्मा धर्मा के उत्पत्ति निमित्त धर्मा धर्मा के उत्पत्ति का निमित्त है और वो निरस्त हो गया तो अनियमित हो गया अनियमित कौन हुआ चित्त सही वही चैतन्य का जो मोक्ष रूप को अनुत्पत्ति मोक्ष हो गया उत्पत्ति नहीं होना है सा वो सावदा सर्वावस्था समान निर्विशेषा अद्व्या सभी अवस्था में समान है निर्विशेष है अद्वय है अर्थात चाहे जिस समय में उत्पत्ति हो रहा था मान रहा था उस समय में भी वो समान था तो जिस समय में सर्प दिख रहा था उस समय में भी रजू ही रजू है टीका यथा रूप्य कल्पना काले भी सुपतेर और स्वाभाविकम रूप्य कल्पना काल में भी रुपये रुपये चांदी रुपये का कल्पना काल में भी सुप्ति सुक्ति उस समय में रुपये बन गया था जिस समय में रुपये का कल्पना हो रहा था उस समय सुक्ति रुपये बन गया था सुप्ति में रुपये दिखता है तो वो नहीं है कहते हैं सुप्तेर अव स्वाभाविकम उस समय में भी सुक्ति का और रूपयत्व में स्वाभाविक है वो तो उस समय में भी सुक्ति ही था सुक्ति सुक्ति एक बार बोला था ना वो जो बरसात के समय में वो कीड़ा एक होता है उसको सुक्ति कहा जाता है तथा तो जन्म कल्पना कालेपी जिस समय में ये जन्म होता है जीव का कल्पना करते हैं धर्मा धर्म के चलते संविध निर्विशेषाद द्वितीय ब्रह्म निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्मता स्वाभाविक जन्म कल्पना समय में भी संबित संवित चैतन्य यही प्रकाश ज्ञान ये निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्म स्वभाव स्वभाव से वो उस समय में भी निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्म है जिस समय में जन्म हो रहा है उस समय में भी वो द्वितीय ब्रह्म ही है जन्म तो केवल मानते है जैसे सुक्ति में रजता जन्म भ्रम निवृत्ति अपेक्षीय या तू तदान जायते इति उत्तम कहते अगर उसका जन्म नहीं होता है फिर तदान जायते क्यों कहा गया तब नहीं जन्म होता है कहते अविद्या से जन्म मानता था तो अब जन्म का भ्रम की निवृति हो गई जन्म होता था ऐसा कि भ्रम है वो भ्रम की जब निवृत्ति होगी उसके दृष्टि से कह दिया गया तदान जायते तब फिर और उसका जन्म नहीं होता है कभी भी जन्म नहीं होता था भ्रम से मानता था इसलिए भाषा में कहा गया सर्वदा सर्वावस्था सु केवल मोक्षवस्थ चैतन्य से अजत्व किंतु घटादि उपरोक्त अभिप्रेत्य केवल मोक्ष अवस्था में ही चैतन्य अजन्मा हो गया ऐसा नहीं है जिस समय में सब पदार्थ जन्म हो रहे हैं उस समय में भी चैतन्य अजन्मा ही है किंतु घट आदि उपरोक्त से आदि उपरोक्त से चार नंबर टी दिया, घटा आदि अधिष्ठान से ये घट नदी पर्वत शरीर मनोबुद्धि ये सब मेरे में ही कल्पित है चैतन्य में ही कल्पित है आप में ही कल्पित है तो ये कहते हैं जिस समय में जगत की उत्पत्ति हो रही है उस समय में भी चैतन्य ऐसे ही असंग कूटस्थ है सर्वावस्थासु इसलिए भाष्य में कहा सर्वदा सर्वावस्थासु सर्वावस्था समर्विशेष कोई परिवर्तन नहीं है टीका में सर्वश्य एव चित्त प्रतिबिंब से बिंब कल्प ब्रह्म हेतु अभिपृत आह सर्वस्वत जात जितने सारे द्वैत जात अर्थ समूह सारे द्वैत ओ सब क्या है कहते हैं चित्त प्रतिबिंब अनंत अंतकरण है जैसे दर्पण अनंत दर्पण में एक सूर्य प्रतिबिंबित तो हो सकता है इसी प्रकार अनंत अंतकरण में एक चैतन्य का प्रतिबिंब हो रहा है और वो प्रतिबिंब प्रतिबिंब का धर्म है कि उपाधि पक्षपाती जिसमें प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब उस उपाधि को अनुवर्तन करेगा सूर्य शुद्ध है किंतु प्रतिबिंब हुआ दर्पण में और वह दर्पण में काला दाग है अभी प्रतिबिंब सूर्य के जैसा शुद्ध रहेगा ना प्रतिबिंब काला दाग वाला दिखेगा क्यों प्रतिबिंब का धर्म है कि उपाधि का अनुकरण करेगा इसी प्रकार की चैतन्य अंतकरण में प्रतिबिंबित तो हुआ अंतकरण में जैसा है चैतन्य उसी का अनुकरण करेगा प्रतिबिंब कहेगा देखो मेरा मुख में यहाँ काला हो गया देखो मेरा मुख फट गया वो प्रतिबिंब ऐसा कहेगा क्यों कहते दर्पण में उपाधि में ऐसा है इसी प्रकार के अंतकरण में जो धर्म है चैतन्य उसके साथ मिलेगा मिल करके कहेगा मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं ऐसा हूं और वो ऐसा है ऐसा है कहेगा ये इस प्रकार की सब तादात्म्य होने से ऐसा चित्त प्रतिबिंब से बिंब भीम्ब, कल्प ब्रह्म रूपत्वात इसका वास्तव स्वरूप है बिंब रूप किंतु भ्रांति से ये उपाधि के साथ आद्यात्म्य करता है जब उसको जान जाएगा कि ये उपाधि में रहने वाला मैं नहीं हूँ मैं तो वास्तव व्यापक बिंब रूप तो फिर कहीं कोई ये द्वैत है ही नहीं संबंध है ही नहीं भाष्य में इसको कहा सर्वदा सर्वावस्था समान निर्विशेषा अद्वयाच कोई द्वैत नहीं है तृतीय पादार्थम कथयती श्लोक का तृतीय पाद हो गया अजात एवं सर्वस्या पूर्व भाष्य में पूर्वमपी अजात्य एवं अनुत्पन्न से चित्त्य सर्वस्व अद्वय ये जो अभिद्वैत रूप से दिख रहे हैं पूर्वमपी अजात्य एक नंबर टिप्पणी अधिष्ठान ज्ञानत तो प्रागअपि जिस समय में सुक्ति का ज्ञान नहीं हुआ था उस समय में भी सुक्ति सुक्ति ही था इसी प्रकार के कहते हैं पूर्वम अर्थात तो अधिष्ठान ज्ञान होने से पहले एक अधिष्ठान एक अध्यस्थ कल्पित अधिष्ठान ज्ञान होने से पहले अनुत्पन्न से जो चित्त का जन्म नहीं होता है सर्वस्या अद्वस्थ उस समय में भी अनुत्पन्न था कभी उसका जन्म नहीं होता था टीका में हेतु हेतुमाह क्यों चित्त का जन्म नहीं होता है कभी भी बास्य में कहते हैं यस्मा प्रागपिज्ञात चित्तृश्यम तद्वय तद जन्म चजात सर्वस्थ सर्वदा चित्त सम अनुत्पत्ति न पुनः कदाचित कदाचित व नवती यस्मद क्योंकि प्रागपि विज्ञात तो ज्ञान होने से पहले भी चित्तृश्यम तद्द्वयम जन्म चित्त का दृश्य एक द्वैत है और जन्म होना घट का उत्पत्ति होना और घट उत्पत्ति हो गया तो घट अभी विद्यमान है मेरे से भिन्न है इसी प्रकार के चैतन्य से जगत जन्म होना और जगत का विद्यमान रहना द्वैत चित्त दृश्य में दो चीज है द्वयम जन्म द्वैत जन्म। ये दोनों क्योंकि ये दोनों चित्त दृश्य है जो चित्त दृश्य होता है वो मिथ्या होता है तस्मात्त्य सर्वस्व सर्वदा चित्त अजात है सर्वचित सम अद्वया वो समान है एक रूप है अनुत्पत्ति तो अजात्य सर्वस् सर्वस्व का अर्थ द्वैत्य कहा था अभी कहते हैं वो द्वैत वास्तविक क्या है कहते हैं अजात्य सर्वदा चित्त अद्वया एवं अनुत्पत्ति सर्वदा उसका अनुत्पत्ति है न पुनः कदाचित भवती और कदाचित न भवती कभी द्वैत हो जाता है और कभी द्वैत नहीं होता है जैसे योग मार्ग में कहा जाएगा त तो, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम जब समाधि होगा द्रष्टा स्वरूप में रहेगा नहीं तो वृत्ति सारूपर कभी तो मैं स्वरूप में आ गया कभी तो मैं विकसित तो हो गया इस प्रकार की वेदांत तो नहीं कहता है।, तो कहता है आप तो सर्वदा एक रूप है भाष्य में इसको कहते हैं चैतन्य सर्वदा एक रूप ही है टीका में तस्माद रज्जु सर्पवत द्वैत जन्मनश दृश्यवाद वस्तु तो असवादी यावत तस्माद इसलिए रजु सर्पवत रजु सर्प जैसा द्वैत जन्मनश्च द्वैत का और जो द्वैत का जन्म हो रहा है उसका भी ये दृश्यत्वाद वस्तु तो असत्वा जो भी दृश्य होगा वो मिथ्या होगा जन्म होता है ये भी दिखता है मिथ्या है और पदार्थों का जन्म होने के बाद दिखता है ये भी मिथ्या है जो भी दिखता है सो मिथ्या है इस प्रकार के निश्चय होना मिथ्या तो पहले दृढ़ हो सत्य तो बुद्धि घटे तो प्रवृत्ति घटेगा तो फिर आगे असंगत को बढ़ेगा धीरे धीरे ये बढ़ेगा ये 77 श्लोक उच्चारण करेंगे द्रथ द्रथ द्रथ। आज यहाँ तक पूर्णमद पूर्णमित पूर्ण पूर्णमुदच्य पूर्णश